छिंदसूत करकम का ब्रमण संलम खय झुवा अको सिब्रमण यदा यदावेशु ध्मेषु पारगुहोतिमण अथ स शब्द संयोग अथम ग्छ तुजो तु य अपारं पारापारम विजती वेतदरम विसच्चुत तमहम ब्रूमि ब्रह्मण ज्यासी विरजमा फीन अनासवम कतव अनुपत्त तमहम ब्रूमि ब्रह्मण दीवा तपदियाक्तिभाति चुन्द सन्नो खतीपती जाई तपति ब्राह्मणो अथ अच्छा सबमा हो रि तपति तेजसा वकली स्थित श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे वे तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर कर अति मोहित हो गए फिर ऐसा सोचकर कर यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा प्रवृत्त हो गए वे प्रव के दिन से ही ध्यान भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप सौंदर्य को ही देखा करते थे भगवान भी उनके ज्ञान की अपरिपक्वता को देखकर कुछ नहीं कहते थे फिर एक दिन ठीक घड़ी जान वक्ली के ज्ञान में थोड़ी पुरोहता देखकर भगवान ने कहा वक्ली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ वकली जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है फिर भी वक्ली को सुधनाई, वे सा का सांस छोड़कर कहीं भी न जाती थे शास्त्रा के कहने पर भी नहीं उनका मोह छूटता ही नहीं था तब शास्त्रा ने सोचा यह भिक्षु चोट खाए बिना नहीं समझेगा यह संवेद को प्राप्त हो तो ही शायद समझे So, एक दिन किसी महोत्सव के समय हजारों भिक्षुओं के समक्ष उन्होंने बड़ी कठोर चोट की कहा हट जा बकली हट जा बकली मेरे सामने से हट जा और ऐसा कहकर बकली को सामने से हटा दिया स्वभावता बकली बहुत छुप हुआ गहरी चोट खाया पर बकली ने जो व्याख्या की वह पुनः भ्रांत थी सोचा भगवान मुझसे क्रुद्ध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 अंधेरी रात्रि में उनकी प्रभा अपूर्व थी आज उसने सास्ता की दे ही नहीं सास्ता को देखा आज उसने धर्म को जीवंत सामने खड़े देखा एक नई प्रीति उसमें उमड़ी ऐसी जो कि बांध की नहीं मुक्त करती तभी भगवान ने इस अपूर्व अनुभूति के क्षण में वकली को ये गाथाएं कही की छिंदोतम पर कम कामे पन ब्राह्मणा शखा रावम खयम अतंत ज्योसी ब्राह्मण हे ब्राह्मण पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे हे ब्राह्मण संस्कारों के क्षय को जानकर तुम अपत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे यदा संयोगा गच्छन्ति जब ब्राह्मण दो धर्मों, समत्र और धर्मेश में पारंगत हो जाता है तब उस जानकार के सभी संयोग बंधन अस्त हो जाते तस्म अपारम वारापारम नीदी दरम विसंजुतम तमम ब्रूमि ब्राह्मणम जिसके पार अपार और पारापार नहीं है जो बीच भय और असंग है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ झायन विरजमासी अनुपत्तम तमम ब्रूमि ब्राह्मणम जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत -कृत आश्र रहित है जिसने उत्तमार्थ को पा दिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं पहले दृश्य को समझिए वकुली ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता पैदा तो सभी शूद्र होते ब्राह्मण बनना होता है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 जन्म से हो जाओ तो मुफ्त हो गए जन्म से हो जाओ तो संयुक्त से हो गए जन्म से हो जाओ तो तुम्हारी कौन सी उपलब्धि और ब्राह्मण का तो यह भी नहीं होता कि जो शास्त्रों को जानता हो क्योंकि तो शास्त्रों को तो शूद्र भी जान ले सकता है इसी डर से कि कहीं शूद्र शास्त्रों को ना जान ले सदियों तक शूद्र को शास्त्र पढ़ने से रोका गया नहीं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र में भेद क्या करोगे वेद कुछ है भी नहीं उतना ही भेद है कि ब्राह्मण शास्त्र जानता है तथा कथित ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उसमें और तथा कथित सूत्र में भेद क्या है इतने ही भेद है कि ब्राह्मण वेद को जानता है शूद्र वेद को नहीं जानता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 घटना कहती वक्कली स्थिर शरावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन रहे होंगे सूत्र रूप पर अटक गए शरीर पर अटक गए बुद्ध में भी उत्सुक हुए तो उनके देह सौंदर्य के कारण बुद्ध में उत्सुक हुए तो सिर्फ बाहरी छता को देखकर बुद्ध के पास आकर भी बुद्धत्व के दर्शन न हुए वहां भी देह ही दिखी हम वही देख सकते हैं जो देखने की हमने क्षमता होती तुमने देखा चम्हार रास्ते पर बैठकर वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तुम्हारा जूता देखकर दिन देख देखता रहता लोगों के जूती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 तुम भी छुद्र को ही देखते होगे जो छुद्र को देखे वो सूद्र जो क्षुद्र को हटा दे और भीतर छिपे विराट से संबंध बनाए वही ब्राह्मण तो साधारण लोगों में तुम सौंदर्य देखो ये चल जाएगा लेकिन बुद्ध के पास आके भी चुप जाओगे जहां ज्योति भीतर की ऐसी जलती कि चांद तारे फीके कि सूरज शर्मा जहां भीतर की जो ऐसी जलती कि अंधों को दिख जाए वहां भी वक्ली को क्या दिखा वक्ली को दिखा बुद्ध का देह सौंदर्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था लेकिन शूद्र था वकली तरुणाई के समय दीक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए ये एक तरह की कामुखता थी इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बुद्ध के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए कि किसी और के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए रूप पर जो मोहित हुआ वो कामुख उसने बाहर की परिधि को ही पहचाना वो तिजोड़ी के प्रेम में गिर गया तिजोड़ी के भीतर हीरे रखे उसकी उसे चिंता ही नहीं और देह कितनी ही सुंदर हो अंततः देह है तो हड्डी मांस मच्छी देह कितनी ही सुंदर हो अंततः तो मृत्यु में चली जाएगी अंततः तो कब्र में सड़ेगी या चिता पर चलेगी देह कितनी ही सुंदर हो आज नहीं कल कीले मकोड़ो का भोजन बनेगी देह कितनी ही सुंदर हो सब मिट्टी में मिल जाएगा जो देह के प्रेम न पड़ा वो मिट्टी के प्रेम न पड़ गए वो घड़े के प्रेम में पड़ गया और घड़े के भीतर अमृत भरा था बुद्ध के पास खड़े होकर भी इस आदमी ने अमृत न देखा इसने घड़ा देखा घड़ा सुंदर था घड़े पर कारीगिरी थी घड़े पर बड़ी मेहनत की गई होगी एक घड़े के मोह में पड़ गया एक घड़े को ही छाती से लगा लिया और ये भूल गया कि घड़े के भीतर ऐसा अमृत थे कि पियो तो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाओ कि सारी क्षुदा मिट जाए कि सारी भूख मिट जाए कृत कृत्य हो जाओ परम अर्थ विराजमान था शूद्र का यही अर्थ वक्त के शूद्र था जैसे कि सभी दुख शुद्र होते ध्यान में ले लेना ऐसा मत सोचना कि वकली शूद्र था और तुम शूद्र नहीं हो हम सब शूद्र की तरह ही पैदा होते और कोई पैदा होने का उपाय नहीं बड़े से बड़ा ब्राह्मण बुद्ध भी शूद्र की तरह ही पैदा होते थोड़े से धन्य धागे जहां पैदा होते उससे आगे बढ़ते अधिक अभागे जहां पैदा होते वहीं वही अटके रह जाते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 बिल्कुल ही देह में जीता है मन का भी उसे पता नहीं आत्मा की तो बात ही दोष परमात्मा का तो सवाल ही कहा उठता है तुम सोचते हो कि शूद्र वह जो मलमूत्र धोता है तो तुम गलत हो शूद्र वह जो मलमूत्र में जीता है धोने से क्या होता है बड़ी उल्टी बात समझ ली जो आदमी पाखाने ने साफ करता है मरे जानवरों को ढोकर ले जाता है इसको शुद्ध कहते हो ये शुद्ध कर रहा स्वच्छता ला रहा है इसको शुद्ध कहते हो शूद्र तुम लोग हो मलमूत्र पैदा किया ये बेचारा ढोके साफ कर रहा है इसको शुद्र कहते हो इसकी तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है अनुकंपा है इसके चरण छू इसका धन्यवाद मानो जरा सोचो कि इस नगर में शुद्र एक सात दिन के लिए निर्णय करने के अब नहीं सफाई करनी तब तुमको पता चलेगा कि शूद्र क्या कर रहा था तुम्हारे सुंदर घर भयंकर बदबूओं से भर जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि शूद्र कौन है ये मलमूत्र ने जो जी रहा है जिसका जीवन मलमूत्र के पार नहीं गया है जिसे पता ही नहीं गेहू के बाहर कुछ भोजन कर लेता है मलमूत्र से निष्कासित कर देता है फिर भोजन कर लेता है ऐसा ही जिसका जीवन है इंद्रियों से पार जिसे कुछ पता नहीं ऐसा आदमी सूत्र मल मलमूत्र की सफाई करने वाला सूत्र नहीं है मलमूत्र को ही जीवन समझ लेने वाला सूत्र इससे थोड़ा कोई ऊपर उठता है तो अंकुर फूटता है वैश्य बनता है वैश्य को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 टा देता है जो व्यर्थ है सार्थक की तलाश में लगता है संघर्षरथ होता है जीवन उसके लिए एक चुनौती व्यवसाय नहीं क्षूद्र के लिए जीवन क्षुद्र का भोग है वैसे के लिए क्षुद्र से थोड़े ऊपर उठना है लेकिन जीवन की दिशा व्यवसाय की दिशा है संघर्ष की नहीं थोड़ा छीन झपट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 आज नहीं होगा संघर्ष की सीमा अपने से जब तक बना लड़ लिया अब गिरेगा और टूटेगा और जब बड़ो वृक्ष गिरते हैं तो दोबारा नहीं उठते उठ नहीं सकते उठने का को कोई उपाय नहीं इसके पार ब्राह्मण है ब्राह्मण का अर्थ है समर्पण छत्री का अर्थ है संकल्प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 और उस गिरने में ही जानता है विराट के स्वाद को तब पूरा ब्राह्मण हुआ तब फल लगे फूल लगे तब सुगंध बिखरी तब कोई कृत संकल्प हुआ कृत हुआ तब पहुंच गया वहां जहां पहुंचना था नियति उपलब्ध हुई तभी तृप्ति उसके पूर्व कोई तृप्ति नहीं वक्तली स्विगिर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे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 कि गलत आकांक्षा से किया गया ठीक काम भी गलत हो जाता है और ठीक आकांक्षा से किया गया गलत काम भी ठीक हो जाता है अंततः निर्णायक तुम्हारी आकांक्षा है परसों की कहानी तुमने देखी नंगल कुल बड़ी गलत आकांक्षा से वृक्ष पर टांग है अपने नंगल को अपने हल को देखने जाता था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 अगर ये बुद्ध का मन देख ले तो वैश्य अगर ये बुद्ध की आत्मा देख ले तो छत्री अगर ये बुद्ध के भीतर का परमात्मा देख ले तो ब्राह्मण ये दृष्टियों के नाम हैं शूद्र ब्राह्मण शूद्र करीब करीब देखता ही नहीं चटोलता है जिससे अंधा आदमी तुमने हेलिन के संबंध में सुना वो अंधी है बहरी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 झुकना मुकना तो झुक जाते एक दूसरे के सिर फोड़ने में लग जाते तुम सिर्फ झुको इसको उन्होंने भक्ति नहीं कहा इसलिए भावना कहा इसको उन्होंने ठीक शब्द दिया ब्रह्म भावना परमात्मा बाहर नहीं है परमात्मा तुम्हारे भीतर है तुम भावना कर लो तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए भावना की छेने तुम अपने भीतर की मूर्ति को निखार लो किसी और मंदिर में फूल नहीं चढ़ाने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 अधिकतम भारतीय जो सूफी नृत्य में आते उनकी नजर स्त्रियों वो बड़ी परेशान सभी नहीं लेकिन अधिकतम वो आते ही इसलिए उन्हें सूफी नृत्य से कुछ लेना देना नहीं लेकिन सूफी नृत्य में स्त्री नाच रही हैं और उनका हाथ छूने का मौका मिलेगा उनकी नजर उस पे तो होती उस पे नजर होने के कारण की जो महिमा है वो खो ही जाती और ऐसे एक दो आदमी जो वहां हो तो विघ्न खड़ी कर देते उसकी परेशानी बढ़ती गई मैं कोशिश करता रहा कल तक कि किसी तरह संभालो लेकिन वो बढ़ती ही जाती बात तो मजदूरी में ये तय करना पड़ा कि सूफी नृत्य में की सम्मिलित नहीं हो सकेंगे इसमें मैं जानता हूं कुछ लोग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 क्योंकि दबाने उन्हें सिखाया गया है लेकिन दबाए गए विकारों से कभी मुक्ति नहीं होती मुक्ति समझ होती दबाने से नहीं होती दमन से तो घाव छिप जाते उनमें मवाद पड़ने लगते ऐसे भारतीय मनुष्य के मन में बड़ी मवाद पड़ गई और वो मवाद बढ़ती चली जाती क्योंकि तुम्हारे साधु महात्मा उसी मवाद का बढ़ाने का काम करते हैं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 ये दीवाना है उनके रूप पर तथागत को ये बात दिखाई पड़ रही है पहले दिन से ही दिखाई पड़ रही जब ये भिपु होगा तब से दिखाई पड़ रही केस के भीतर बड़ी कामुकता भरी पड़ी ये सूद्र बुद्ध जैसी व्यक्ति में महाकरुणा होती है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 किसी के द्वार तभी थक थकाने चाहिए जब खुलने की थोड़ी संभावना हो पुकार सभी पुकारनी चाहिए जब किसी की नींद टूटने के करीब ही हो कोई भयंकर नींद न खोया हो तो पुकार भी न सुनेगा तो बुद्ध प्रतीक्षा करते थे ठीक सुनिए कभी जब ये जरा इसकी शुद्रता कम होगी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 कभी तुम ब्राह्मण होते हो कभी तुम शुद्र कभी छत्र कभी वैश्य क्योंकि ये स्थितियां बदलती रहती तो मौसम ही अभी बादल घिरे तो एक बात अभी सूर्य निकल आया तो दूसरी बात अभी किसी ने आके तुम्हारी निंदा कर दी तो तुम्हारे चित्त की दशा कुछ हो गई और किसी ने आके तुम्हारी प्रशंसा कर दी तो तुम्हारे चित्र की दशा कुछ हो गई राहत चलते थे रुपये भी थैली मिल गई तो तुम्हारा चित्र बदल गया पैर में कांटा गर गया तो तुम्हारा चित्त बदल गया किसी ने गाली दे दी कोई अपमान कर गया कि कोई हंसने लगा देखकर कि तुम्हारा चित्त बदल गया तुम्हारा चित्त तो छुईमुई है जरा जरा मुंह बदलता है जब न बदले तो तुम बुद्ध हो गए जब न बदले तो स्थित प्रज्ञ हुए जब न बदले तो स्थिर भी हुए जब न बदले तो भगवत्ता प्रगट लेकिन यह मन तो बदलता रहता ये मन तो गिरगिट है ये तो रंग बदलता रहता है इसलिए तुम ये मत सोचना कि कोई शुद्ध है तो 24 घंटे शुद्ध इसी कारण सारे दुनिया के धर्मों ने कुछ समय खोज निकाले जब प्रार्थना करनी चाहिए जैसे ठीक सुबह ब्रह्म ब्रह्महूर्त उसको ब्रह्म ब्रह्महूर्त क्यों कहते क्योंकि उस स्वत आदमी के ब्राह्मण भाव के उदय होने की संभावना ज्यादा क्यों रात भर सोए विश्राम किया कम से आठ घंटे के लिए भूल गई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 वो जो आदमी आठ नौ दस बजे उठेगा वो चूक गया अपने ब्रह्म के होने के क्षण को ब्राह्मण होने के क्षण को वो उससे शुद्र होगा तुमने तो देखा जो आदमी दस बजे तक पड़ा रहेगा जब वो उठे तो उसके चेहरे पर तुम्हें शुद्र दिखाई पड़ेगा जो सुबह ब्रह्महूर्त में उठाया है सूरज के साथ साथ जो प्रकृति के साथ साथ उठाया है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 एक जोशी को एक बार मेरे पास लाया गया जयपुर में उसकी एक हजार रूपया फीस एक बार हाथ देखने की उसने कहा एक हजार फीस हाथ देखने के मैंने तुम से देखो हाथ देख लिया बड़ा खुश था कि एक हजार रूपया मिलता है जब हाथ देख लिया उसने कहा कि मेरी फीस मैंने कहा वो तो मैं पहले ही सत्या था कि नहीं दूंगा तुम्हें इतना भी पता नहीं तुम घर से अपना हाथ देखते तो चला करे तो मुझे देख के ये भी ना समझ सके कि ये आदमी एक हजार रुपया नहीं देगा और मैं जोर से ये दोहरा रहा था आपने भीतर कि तुम्हें सुनाई पड़ जाए अगर तुम्हें थोड़ा भी जोतिस हो तो समझ में आ जाए कि भाई दूंगा नहीं ये मैं कह रहा था भीतर बार बार तुम जब हाथ पकड़े बैठे तब मैं दोहराता ही रहा कि हजार दूंगा नहीं दूंगा नहीं मेरी तरफ से तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया कि तुम जोशी कैसे उसकी हालत तो बड़ी खस्ता हो गया वो क्या कहे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 ताकि वो लोगों के संपर्क में ना आए ताकि वो अपने घर में चादर ओढ़ के सो जाए मौन रखे बाहर निकले दरवाजा बंद रखे अगर क्रोध उठे भी तो तकिया पीप ले मगर बाहर ना जाए हाँ उसका जो अच्छा दिन है उस दिन वो संपर्क बनाए लोगों से मिले जुले खिले फूले और तुम इस तरह के परिवर्तन अपने भीतर पकड़ ले सकते हो और वो करीब करीब गाड़ी के चाक की तरह घूमते उन्हें ज्यादा भेद नहीं होता जिंदगी भर ऐसा होता है जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म होता है अट्ठाईस दिन के बाद फिर और लौट आता ठीक ऐसा ही वर्तुल है तुम्हारे भीतर भी और तुम ये जान के हैरान होगे कि पुरुषों का भी मासिक धर्म होता है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 खून अगर अपवित्र है तो सारा शरीर ही अपवित्र और क्या का हो सकती नहीं उसका कारण मनोवैज्ञानिक था चार दिन के लिए जब स्त्री का मासिक धर्म चलता है तब वो खिन्न होती उदास होती नकारात्मक होती अगर वो खाना भी बनाएगी तो उसका नकारात्मकता उस खाने में विस्कुल देगी मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी ने क्रोध से खाना बनाया हो तो मत खाना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 समाधि न उतर फिर भी वकली को सुधना आई सुध इतनी आसानी से आती ही कहा सुध ही आ जाए तो फिर और क्या बचा? जाए वकली ने सुन लिया होगा सुना भी न हो जब बुद्धि ये कह रहे थे तब उनके भाव भंगीमा देखता हो हाथ देखता हो मुद्रा देखता हो चेहरा देखता हो शहर सुना ही ना हो जब तुम किसी एक चीज में अटके होते हो तुम कुछ और दिखाई ही नहीं पाता या उसने कहा ऐसे तो बुद्ध रोज ही कहते रहते ये तो कई दशा सुन लिया ये तो उनके प्रवचन में रोज ही आता है इसमें कौन सी खास बात है वो अपने में ही लीन रहा होगा अपनी ही भाव दशा में तब रहा होगा उसे सुधना ही वे सांस्था का सांस छोड़कर कहीं जाता भी न था सा के कहने पर भी नहीं ऐसी घटनाएं यहां घट जाती मेरी एक संन्यासी है कुसुम वो जो पहली दफा आई मेरे चरणों में सिर रखकर कहा कि सब समर्पित करती बस अब मेरे जीवन के सूत्रधार आप है जो आप कहेंगे वही करूंगी मुझे यही रहना है मुझे कहीं जाना नहीं मैंने उससे कह देख मैं उससे कहता हूं कि तू तो अभी जा वापस घर तेरे माता पिता दुखी होंगे परेशान होंगे कुछ दिन तू ध्यान कर उसने कहा मैं जाने वाली नहीं मैंने उससे कह देख तू कहती कि आप जो कहेंगे मैं कह रहा हूं कि जा उसने कहा आप जो कहेंगे वो करूंगी लेकिन मैं जाने वाली नहीं, नहीं कही हठ योग नहीं ये वक्ली ऐसा ही आदमी रहा होगा जैसी बुद्ध उसको कभी कभी भेजना चाहते थे कि जा दूसरे गांव जाके कुछ काम करके कहता आप जो कहेंगे करूंगा मगर कहीं जाने नहीं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 दया आती होगी कि बेचारा मेरे पास आके भी चूका जाता इतने पास रह के चूका जाता सरोवर के इतने पास और प्यासा फिर किसी महोत्सव के समय जब बहुत भिक्सु इकट्ठे हुए थे हजारों भिक्सुओं के सामने उन्होंने निश्चित ही कठोर चोट की कहा हट जा वक्त वो बैठा होगा सामने वो देख रहा होगा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 हट जा वकली हट जा वकली मेरे सामने से हट जा ऐसा बुद्ध ने कहा ही नहीं उसे हटवा दिया। थी। दी दिया वकली को स्वभाव का गहरी चोट लगी। लेकिन अज्ञानी आदमी करुणापूर्ण कृत्यो की भी अपनी ही व्याख्या करता है उसने सोचा कि ठीक है तो बुद्ध मुश्त क्रोध क्रुद्ध हो, हो गए तो अब जीने से क्या सहारे अब मर जाने में सहार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 आगे तो मौत अब आगे क्या सोचना वो मौत से बचने के लिए मौत की तरफ पीठ कर लेता पीछे की तरफ सोचने लगता वो कहता है क्या जमाने थे राम राज्य था स्वर्णयुग था बीत गया अब कैसा भ्रष्ट युग आ गया दूध इस भाव था घी इस था गेहूं इस भाव बिकता था वो इन बातों को सोचने लगता वो अपने पचास साठ या साल पहले जो स्थितियां थी उनका विचार करने लगता कैसे सुंदर दिन थे कैसे अच्छे लोग थे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 जैसा प्रेम करोगे जिससे प्रेम करोगे जिस ढंग से, से करोगे वैसे हो जाओगे प्रेम बड़ी कीमिया है सो समझ के करना प्रेम करना हो तो विराट से करना विराथ प्रेम करना हो तो आकाश से करना प्रेम करना हो तो असीम से करना क्योंकि जिससे तुम प्रेम करोगे वैसे ही तुम हो जाओ क्षुद्र से करोगे क्षुद्र हो जाओ ध्यान रखना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 इसलिए तो ब्राह्मण को द्वज कहते लेकिन सभी ब्राह्मण द्वज नहीं होते सभी द्वज जरूर ब्राह्मण होते फिर चाहे जीसस हो चाहे मोहम्मद सभी ब्राह्मण होते लेकिन आम तौर से लोग समझते हैं कि सभी ब्राह्मण द्विज ब्राह्मण को द्विज कहते हैं गलत द्विज को ब्राह्मण कहो द्विज का है जो दोबारा जन्मा एक जन्म माँ बाप से मिला फिर दूसरा जन्म गुरु से मिला आज वकली दुज हुआ ब्राह्मण हुआ आज बुद्ध के कुल में जन्मा एक नई प्रीति उमड़ी विराट को सामने खड़े देखा उस विराट में शून्य हो गया होगा नीन हो गया होगा वे ने उसे धो गई साफ कर गयी स्वच्छ कर गयी वो नया हुआ है नए मनुष्य का जन्म हुआ जिस पर पुराने की अब छाया भी नहीं धूल भी नहीं। पुराने से इसका कोई संबंध भी नहीं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 अभी कुछ ही देर पहले कुछ ही घंटों पहले कहा था वक्ली हट हट जा हट जा वकली हटवा दिया था इससे पहले कभी बुद्ध ने उसको ब्राह्मण कह के संबोधन नहीं किया था वक्कली आज पहली दफा कहा हे ब्राह्मण आज वह ब्राह्मण हुआ है छिन्द सोतम परक्कम कामे पणुज ब्राह्मणा इस घड़ी को पहचान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 समर्थ समाधि में बाहर से तो सब हो जाता है भीतर कुछ चुप जाता है विपसना समाधि पूरी समाधि बाहर भीतर एक जैसा होता एक रस हो जाता जैसे एक आदमी योगासन साथ के बैठ गया अगर वर्षों अभ्यास कर लोगे तो कसरत की तरह योगासन सज जाएगा योगासन तो साथ के बैठ गया बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह हिलते ही नहीं खींची चढ़ती पतद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 प्रसाद इसलिए बुद्ध ने कहा जो दो धर्मों को जान लेता और वो पहुंच गया पहले आदमी को समझ से जाना पड़ता फिर सम की हार पर विपस्ना का जन्म होता ऐसा ही बुद्ध को हुआ छह वर्ष तक उन्होंने जो साधा वो समाधि थी फिर छह वर्ष के बाद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 मगर सीढ़ी की आवाज से तुमका ऐसा लगता है चलो सब ठीक है कुछ कर तो रहे गाना गाने लगे जोर से अपनी ही आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई और मौजूद है भूल गए आदमी अपने को भुला रहा है इसलिए संग संगशांत खोज रहा है बुद्ध ने कहा वही ब्राह्मण है जिसे संग साथ की कोई जरूरत नहीं रही जो असंग और जो बीत भय जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृत प्रत्य आश्रव रहे थे जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ जो ध्यान में डूब रहा है ध्यान यानी निर्विचार जो निर्मल हो रहा है निर्विचारता निर्मलता ला विचार चालाकी है तुमने देखा जितना आदमी पढ़ा लिखा हो जाता उतना चालाक धोखेबाज का हो जाते जितने विचार बढ़ जाते उतना आदमी बेईमान हो जाते पढ़ा लिखा आदमी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 गणित सिखाता है, तर्क सिखाता है कैसे लूट लो दूसरों से ज्यादा ये सिखाता है बिना कुछ किए कैसे संपत्ति मिल जाए ये सिखाता है सिखाते तुम ये हो और फिर जो सिखाने वाले वो भी परेशान जब उनके विद्यार्थी उन्हीं को धोखा देने लगते उन्हीं की जेब काटने लगते तो वो कहती मामला क्या गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं लेकिन तुम इनको सिखा क्या रहे हो श्रद्धा तुमने कभी इनको सिखाई तुमने सिखाया तर्क संदेह और जब ये तुम पे ही तर्क करते हो तुम्हारे साथ ही संदेह करते और तुम्हारे साथ ही चालबाजी अभ्यास कहाँ करेंगे ये होमवर्क है फिर दुनिया में जाएंगे फिर वहां काम करना पड़ेगा ये तैयारी कर रहे हैं ये जो विश्वविद्यालयों में इतनी रुग्णता दिखाई पड़ती है हड़ताल घिराव इस सब के लिए जिम्मेवार शिक्षा है विद्यार्थी नहीं तुम्हारी शिक्षा इसी के लिए है तुम्हारी शिक्षा हिंसा सिखाती और चालबाजी सिखाती और जब कोई आदमी चालबाज हो जाता है हिंसक हो जाता है तो उसका अभ्यास करना चाहता स्वभाव था कहा अभ्यास करे विश्वविद्यालय में ही अभ्यास करेगा तुम्हारे विश्वविद्यालय राजनीति सिखाते अभ्यास कहाँ करे फिर वही चुनाव लड़ना सीखता है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 ये इसके पीछे कारण है ध्यान न हो तो निर्मलता नहीं होती बुद्ध ने कहा नी निर्मल आसन आसनबद्ध जब भीतर निर्मलता होती तो शरीर के व्यर्थ हलन चलन अपने आप विलीन हो जाते शरीर में एक तरह की स्थिरता आ जाती एक तरह की शांति आ जाती कृतकृत और स्वभावता फूल के ध्यान के खिलते तभी पता लगता है कि मिल गया जो मिलना था पा लिया जो पाना था पाने योग्य पा लिया अब कुछ और पाने योग नहीं आखिरी संपदा मिल गई कृष्ण आश्रो रहित और जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसके भीतर व्यर्थ चीजें नहीं आ सकती ध्यान उसका रक्षक हो जाता है जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको क्रोध नहीं आयेगा जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको लोभ नहीं आयेगा जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको मोह नहीं आयेगा क्यों उसके घर अब दिया जल गया है और दिया जला हो तो अंधेरा भीतर नहीं आता और उसके भीतर पहरेदार चल गया है और पहरेदार जगा हो तो चोर नहीं आते आश्रो रहित अब शत्रु भीतर प्रवेश नहीं कर सकते और जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है दुनिया में दो अर्थ है एक अर्थ शरीर का है और एक अर्थ आत्मा का आत्मा का अर्थ है उत्तमार्थ परमार्थ आखिरी अर्थ जिसमें पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं दूसरा दृश्य भगवान के निगार मातु प्रसाद में विहार करते समय एक दिन आनंद स्थित भगवान को प्रणाम करके कहा बनते आज मैं यह जानकर धन्य हुआ हूँ कि सब प्रकाशों में आपका प्रकाश ही बस प्रकाश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 मेरी राख पर यह ज्योति प्रकट हुई तब यह सूत्र उन्होंने आनंद को कहा दिवा तपति आदित्यो रिम आभा चंदिमा सन्नद्धो क्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणों अथ सब महो रातिम बुद्धो तपति तेजसा दिन में केवल सूरज तपता है गन्सी केवल सूरज प्रकाश देता रात में चंद्रमा तपता है रात में चंद्रमा प्रकाश देता अलंकृत होने पर राजा तपता है जब खूब स्वर्ण सिंहासनों पर राजा बैठता है, बहुमूल वस्त्रों को पहनकर हीरे जवारातों के आभूषणों हीरे जवातों का ताज पहनता सब राजा प्रकाशित होता है ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है और जब ध्यान की पहली झलकिया आनी शुरू होती तो एक ज्योति आनी शुरू होती ब्राह्मण से ध्यानी से। और बुद्ध दिन रात तपते अकारण तपते दिन बाकी दिन तेज फर्क समझना सूरज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 फिर वो एकदम दिखाई पड़ने लगता है सब अखबारों में दिखाई पड़ने लगता है प्रथम प्रश्न पर दिखाई पड़ने लगता है सब प्रश्न होने लगता है फिर एक दिन पद चला गया फिर वो कहा खो जाता है पता नहीं चलता फिर तुम तो उसे खोजने निकलो तो पता ना चले ये उधार है ये प्रतिष्ठा उधार ये ज्योति अपनी नहीं ये अपनी नहीं ये पद की है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 इसलिए बुद्ध कहते हैं अलंकृत होने पर राजा तब है जब नेपोलियन को बंद कर दिया गया सेंट हेलेना के दीप में तो वो सुबह घूमने निकला अपने डॉक्टर के साथ पहले ही दिन अब तो कह दी है सम्राट ने कहा हार गया सब एक घास वाली औरत जिस पगडंडी पर वो घूमने गया घास का गट्ठर लिए आ रही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 ध्यान है झलक समाधि है उपलब्धि ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है बुद्ध रात दिन अपने तेज से तपते है और बुद्ध अथ सब महो बुद्धो तपति तेज का उन पर कोई सीमा नहीं ना तो ऐसी सीमा है जैसी चांद तारों पर